जो इस महापुरुष के समीप में अकृत नाम वाला एक शिष्य दिखाई दे रहा है उसको इसी महापुरुष ने ही व्याघ्र के भय से जब यह आतुर हो गया था तो इसकी व्याघ्र से सुरक्षा की थी हे महाभागे, यह राम है जो जमदअग्नि मुनि का पुत्र है इसने ही अपने पिता को राजा कार्त के द्वारा निराकृत किया हुआ देखा था और उस समय में इसने अत्यंत क्रुद होकर नृपो के विघार करने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की कामना वाला यह पहले ब्रह्मलोक में गया था वहाँ पर इसको यह निर्देश किया था कि यह शिवलोक में चला जावे, उन ब्रह्मा जी की आज्ञा को प्राप्त करके फिर यह राम भगवान शिव की सन्निधि में प्राप्त हुआ और वहाँ पर इसने भगवान शंभु के समक्ष राजा का पिता का और अपना संपूर्ण निवेदित किया था वे महादेव बहुत ही कृपालु थे उन्होंने इस भ्रिगुनंदन का स्वागत किया था फिर उन शंकर प्रभु ने श्री कृष्ण का एक उत्तम मंत्र और न भेदन करने के योग्य एक कवच इसको प्रदान कर दिया था अपना पाशुपत अस्त्र और अनान्य बहुत से अस्त्रों का समुदाय इसको प्रदान किए थे बड़े आदर के साथ प्रीति से इन सब शस्त्रों अस्त्रों को प्रदान करके भगवान शिव ने वहां से विदा किया था हे भद्रे वही राम इस समय में मंत्रों की साधना में तत्पर होता हुआ यहाँ पर समागत हुआ है सुधि यह धर्मात्मा परशुराम नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के कवच का यहाँ पर जप कर रहा है इस महात्मा को जप करते हुए 100 तो तो कर उसकी सिद्धि नहीं हो रही है यह साधना में मुख्य कारण भक्ति ही होता है वे भक्ति तीन प्रकार की होती है ऐसा माना गया है हे चंचल नेत्रों वाली प्रिय उस भक्ति के उत्तम मध्यम और कनिष्ठ ये तीन भेद हुआ करते हैं अब यह बतलाता हूँ कि उत्तमा भक्ति किन किन महापुरुषों में विद्यमान है भगवान शिव देव नारद महात्मा शुभदेव राजऋषि अम्बरीश राजा रंतीदेव पवनसुत हनुमान राजा बलि, दानव विभीषण और महात्मा प्रहलाद इनमें परमोत्मा भक्ति होती है ब्रज के गोपियों में और उद्धव में भी उत्तम प्रकार की ही भक्ति विद्यमान है ये शुभेक्षणे जो वशिष्ट मुनिष है तथा मनु आदि हैं, उनमें भी मध्यम श्रेणी की ही भक्ति होती है इसके अतिरिक्त अन्य सभी जनों में कनिष्ठ श्रेणी की प्राकृत भक्ति हुआ करती है यह जो परशुराम है, इसमें मध्य श्रेणी वाली ही भक्ति है जो कि नित्य ही यम नियमों में प्रायण हो रहा है यह राम गोपिकाओं के अधिश्वर भगवान का सेवन तो कर रहा है किन्तु यह सिद्धि को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है महा वशिष्ठ जी ने कहा जब उस मृग के द्वारा अपनी प्रिया मृगी से कहा गया था तो उस मृगी ने परम प्रसन्न मन वाली होकर शीघ्र ही अपने स्वामी से प्रश्न किया था उस मृगी ने फिर उस भक्ति का प्रेम प्रदान करने वाला लक्षण अपने स्वामी से पूछा था मृगी ने कहा हे hey, कांत आप तो महान भाग वाले हैं। हे hey, प्रिय आपके ये वचन तो बहुत ही अच्छे और अलौकिक है अब आप कृपया करके मुझे यह बतलाइए की इस प्रकार का विशद ज्ञान आपके हृदय में कैसे समुद्रत हो गया है अपनी परम प्रिया के द्वारा इस रीति से पूछे जाने पर उस मृग ने कहा था हे महान भागवाली वाली प्रिय अब आप श्रवण कीजिए हुआ करता है उस प्रकार का आज इन्ही महापुरुष भार्गव परशुराम के दर्शन प्राप्त करने से ही समुत्पन्न हो गया है यह भार्गव महान पुण्य आत्मा है और यह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त तथा अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले है भामिनी यह राम अपने गुरु की शुश्रुषा करने वाले हैं और प्रतिदिन नित्य कर्मो तथा नैमितिक कर्मो से बड़ा आदर करने वाले हैं इसलिए आज ही इस महापुरुष के दर्शन से मेरे हृदय में यह अद्भुत ज्ञान समुपन्न हो गया है यह मेरा ज्ञान ऐसा है जो इस त्रिभुवन में संस्थित जीव हैं उन सबके शुभ और अशुभ कर्मो को बता देने वाला है और आज ही मुझे इस महात्मा परशुराम का भी पूर्ण चरित्र विदित हो गया है इसका चरित्र बहुत ही पुण्य का देने वाला है और समस्त पापों का विनाशक है अब तुम इसका श्रवण करो। ये राम भविष्य जो जो मैंने जो आपके सामने उत्तम प्रकार की भक्ति का वर्णन किया था उस तरह भी भक्ति के बिना इस परशुराम को यह मंत्र और कवच दस सहस्त्र वर्षो में कभी भी सिद्ध नहीं होगा यदि यह भार्गव परशुराम हे भद्रे अगस्त्य मुनि की कृपा को प्राप्त कर ले तो इसकी सिद्धि हो सकती है अगस्त मुनि उत्तम भक्ति के देने वाले कृष्ण प्रेमाम की कृपा से लेकिन तो जानकर यह मंत्र की और कवच की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा वे अगस्त्य मुनि तो तत्वों के अर्थ को जाने हुए है और वे बहुत ही दयालु तथा अभि के प्रदान करने वाले हैं वे मुनि उस आनंद ज्ञान का इस राम के लिए उपदेश कर देंगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण उनके सुनामों से ही है। श्री कृष्ण मृत यह कवच की, की संसिद्धि हो जाएगी और कवच की सिद्धि वाला यह राम है के अधीय राजा का हनन पुत्र पोत्र मंत्रीगण मित्रवर्ग सेना और समस्त वाहनों के सहित करके हे प्रिय फिर वह परशुराम इस मोदिनी को निश्चित रूप से 21 बार क्षत्रिय राजाओं से रहित कर देगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है श्री वशिष्ठ जी ने कहा इतना यह सब अपनी मृगी से कह कर, हे राजन, फिर राजने मृग शांत हो गया था और उसने मृग होने के भाग के कारण को भी उस समय में जान लिया था परशुराम का अगस्त आश्रम में आगमन राजा नगर ने कहा हे मुनिवर आप तो परम तत्वों के ज्ञाता हैं और आप तत्वों के ध्यान तथा ज्ञान के अर्थों के महान मनीषी हैं आप तो भगवान की भक्ति से संलिन मन वाले हैं और उसी मन से आपने अनुग्रह किया है हे महाभाग आप तो बहुत ही अच्छी कथाओं का कथन कर रहे हैं उस मृगी ने अपने स्वामी मृग के मुख से भार्गव परशुराम का संपूर्ण विचेषित श्रवण करके तथा भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले रामायण की कथा से समन्वित वृत्त का श्रवण करके हे हे नाथ, उसने पुने क्या पूछा था? यह पूर्ण विस्तार के सहित हमारे सामने वर्णन करने की कृपा कीजिए। ने कहा, hey, राजन, मैं आपके आगे उस मृग का, जो महान चरित है उसे भली भांति बतलाऊंगा आप उसका श्रवण कीजिए जिस प्रकार से जो भी उस मृगी ने उस मृग से पूछा था उस सब को तत्वों के ज्ञाता उसने उस मृगी के समक्ष में वर्णन कर दिया था उस महान आत्मा वाले भार्गव का चरित्र श्रवण करके उस मृगी ने फिर बड़े ही आदर से अपने स्वामी से ज्ञान के तत्व का अर्थ पूछा था मृगी ने कहा, हे hey, महाभाग, बहुत ही अच्छा और परम सुंदर है आप तो कृतार्थ हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि आज इन परशुराम के दर्शन करने से आपको ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया है जो इंद्रियों की पहुंच से भी दूर है इसलिए इसके पश्चात अपनी आत्मा का संपूर्ण कारण मुझे भी कृपा करके बतलाइए हे hey प्रभु ऐसा वे क्या कर्म हमने किया था जिसके कारण से हम दोनों ने यह पशु की योनि प्राप्त की है उस मृग ने इस अपनी प्रिया के वाक्य का श्रवण करके स्वयं ही उस समय में अपना और अपनी प्रिया मृगी का चरित वर्णन किया था मृग ने कहा हे hey महाभाग वाली प्रिय अब आप सुनिए कि जिस प्रकार से हम तुम दोनों उस मृग की जाति में देह धारण करने वाले हुए हैं हे hey महाभाग्य इस संसार में इस भाव, अर्थात जन्म के ग्रहण करने का कारण एकमात्र भाव ही हुआ करता है यह है कि जैसी भावना जिसकी होगी वह उसके अनुरूप जन्म धारण किया करता है जो भी जीव के सद् और अनत कर्म होते हैं उनसे ही यह स्मृति को प्राप्त होता है बहुत पहले अनेक प्रकार की रिद्धियों से पूर्ण द्रविड़ देश में कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मणों के कुल में मैंने जन्म ग्रहण किया था मेरे पिता नाम से शिव हुए थे जो कि शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे उन शिवदत्त नामधारी विप्र के परम श्रेष्ठ द्विज हम उत्पन्न हुआ था जो सूरी इस नाम से प्रसिद्ध था महायशस्वी उस शिवदत्त ने क्रम से सबका उपनयन संस्कार करा दिया था और फिर उसने हम सबको रहस्य के सहित तथा समस्त वेद के अंग शास्त्रों के साथ वेदों का अध्यापन किया था अर्थात में निरत रहा करते थे और बहुत ही में हो थे। वन में जाकर फल जल समिधा कुशा और मृतका लाया करते थे ये सब वस्तुएं वन से लाकर अपने पिता को दिया करते थे और फिर इसके अनंतर अपना अध्ययन ही किया करते थे एक बार ऐसा हुआ था कि हम सब वन में पर्वत पर पहुंच गए हे चंचल नेत्रों वाली कृतमाला नदी के तट पर नाम वाला वहां स्थित था। हम औतः काल की बेला में उसी नदी में स्नान किया था और बहुत ही प्रसन्न मन वाले हो गए थे हम सबने सूर्य देव को अर्घ्य दिया था और जाप करके हम सब उस उत्तम पर्वत पर सकारूढ़ हो गए थे अब वहाँ की वृणावली की प्राकृतिक छठा का वर्णन किया जाता है वह स्थल ऐसा अत्यधिक रमणीय था की वहाँ पर शाल तमाल प्रियस, प्रतिपादन करने वाले थे अर्थात पुष्प फलादि से द्वारा दूसरे जीवों का उपकार करने वाले थे उन वृक्षों की छाया बहुत ही घनी थी और उन पर दूर दूर से पक्षीगण उन पर समावृष्ट होकर अपना कलक कर रहे थे उस पर्वतीय महारण्य में विविध प्रकार के वन्य जीव भी भ्रमण कर रहे थे हरिगंडक, मृगनाभी, गजेंद्र और शार्दूल बहुत हिंसक अपनी अपनी कंदरा में निवास करते हुए उसका सेवन कर रहे थे वहा वन में अनेक सुंदर एवं सुरभित सुमनो वाले द्रुम और लताएं भी समुत्पन्न हुए थे जिनमें कदम्ब मल्लिका पाटल कु आदि थे इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे वृक्ष थे जिनके पराग वायु से उड़ रहे थे और वह वन सुगंधित उन गुलता और ध्रुवो से समाकीर्ण था उस पर्वत में अनेक नील पीत अरुण वर्ण वाली मणिया थी उनकी शिखरें इतनी अधिक उच्च थी कि वे मानव व्योम में पहुँच कुछ उल्लेख कर रही हों। इस तरह से वह पर्वत बहुत से कौतुकों से समन्वित था वह बहुत ही ऊंचाई से गिरने के कारण घोर गंभीर ध्वनि वाले अनेक झरने थे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कंदराओं में स्थित व्यालादी मृगों और पक्षियों की गर्जना से वह संसक्त है वहां पर अत्यधिक कौतुकोर अपने आप को भूल गया था तथा हम सब परस्पर में एक दूसरे से विमुक्त हो गए थे क्योंकि हम सब भाई वहाँ अत्यधिक कौतुकों से रिश्त दृष्टि वाले हो गए थे इसी बीच में वहां पर एक मृगी बहुत ही प्यासी आ गई थी हे और उसने भय से पीड़ित उस हिरणी को पकड़ लिया था मैंने जब यह देखा की शार्दुल ने उसका ग्रहण कर लिया है तो मुझे भी बड़ा भय उत्पन्न हो गया था और मैं वहाँ से भाग दिया था इस तरह से भयभीत होकर जब मैं बेतहाशा भागा था तो एक बहुत ही उच्च स्थल से नीचे गिर गया था और उस शार्दूल के द्वारा पकड़ी हुई हिरनी का अनुस्मरण करते हुए गिरते गिरते मृत हो गया था